लोट लकार हो गया था, था, था, था, था लंग लकार में लंग लिंग शुदात से अट प्राप्त है उसको बाद करेगा सूत्र आठ नाम। नाम। अजादी नाम आठ अजाध रंग से आठ लुंग लंग ड्रिंक छु उससे अनुवृत्ति आती है धातु आजादी हो तो अज आदि यश आजादी आदि सरवन हो तो उसको कहेंगे आजादी इस आजादी धातु के अंगों को अट होगा आठ होगा तो अत धातु आजादी है क्या आजादी कौन है अत धातु अ आजादी नहीं अच है आजादी है अत धातु अच्छ आजादी धातु होने से आठ आगम हो गया आठ होने पर आ क्या आगे अ रहेगा फिर क्या सो तो लगेगा आठस आठस क्या करता है आठस वृद्धि किसके मारे में आठ हाँ आठ अची पर आठ से पर अच्छा वृद्धि तो रेखा दोनों मिल करके आ हो जाएगा आ तो, धा? तो धातु हो गया सब अरे ती ती का इत से स्लोपन पर क्या बनेगा आत आत बने गया फिर तस को जाएगा तम क्या तो है? हाँ तो रूप आ समय बराबर है अत धातु आठ आगम करते सप बराबर सौ में खाली प्रत्यय में फरक है आ तत आगे आततम तम नि, अगे आतं झुवंत इत संलप अतगुणी क्या बनेगा आतन सीप में इत विसर्ग हो जाएगा आत आघे तम थको तम क्या बनेगा आत तम अगे आतत मीपोगा अम क्या बनेगा ऐ आत आतम।, आतम।, आतम क्या सूत्र लगा अमीर आतम आगे बहस का रहेगा वो नित्य तो अत लग जाएगा क्या बनिया आता।, आता।, आता नहीं हाँ हाँ ठीक है क्या बने गया आता वो और आताम। आताम। आता ठीक है अतर्घ आता है वो बो, आता बोलो रूपम आत आता आताता, आगे के बने स आतत बोलो स आतत संधि करके बोलना चाहिए स आतत बोलो सोनी स स ताम ते ने आतन क्या होगा त तो आतन आगे तमता तम तम तमा तमा अगे तमा युवा युवात आतत् कवा आत आत यूय आतत अहम आत आवाताव वह मत मूल स विधिलिंग में अत धातु तिप करते सब होगा और अट आगम की सूत्र से नहीं होगा और तो क्या आगे यासू टागम की सूत्र से होगा आगे क्या सूत्र हो गया अ तो यही यकार क्या लुप हो जाएगा तो रूप बन जाएगा आधगुण होकर के अतित क्या माने गया आगे अतेत आम जी को क्या होगा लोप झेर जुस से नहीं होगा बल पर में तो है लोप नहीं होगा क्या बनेगा अतः ये पहले लोप हुआ था यहाँ लोप नहीं होगा शिव को तित सकार क्या बनेगा यकार कहाँ गया क्या करेगा यहाँ लुप करेगा यह कर कहाँ से आया हाँ युका नहीं आ, तो ये हुआ या उसको या ये हुआ किसको ये हुआ क्या हुआ यह यास कहाँ से आया हाँ रूप क्या मांगा मध्यमपुर से अतः आगे अतः तम लुपले लग लगेगा अत तम आगे अतः तो मिप कहोगा क्या लोप होगा कैरबन बनेगा अति यम आगे बस करेगा व नितंगित तो यह लोप हो जाएगा अत व आगे बोलो रूप अत सोते सोते शोते शोते ते तेयु ते तमते ता, ते मते तो, तम, ते, तम आसे मै आठ सौ टा कमागा अत ये लगेगा नहीं, नहीं, नहीं। करते सब होगा हैं ए अत्या सरकार के लोप किसुद से स्कोर रूप क्या मानेगा अत्यात आगे ता मान पर स्को दर चल गया सरकार का सामना होगा क्या रूप मानेगा अत्या आगे अत्या सुर्जूस हो गया सरकार के लोप होगा सिप में क्या बनेगा सकार का लोप हुआ किस सकार का यह आज सकार का लोप किस सूत्र से क्या सूत्रोप लगता है क्या बना अत्या आगे अत्यास्तम अत्यास्त मिप को अहम होगा सकार शमण होगा क्या बनेगा अत्यास्व, अत्यास्व। अत्यास्व। का का, का हुआ? तीप दो पर। क्या बने अत्यात में? अत्यात अत्यात में? सिप बोलेगात सिटी के सकार कहा समन होता है दो को छोड़कर बाकी स्थान पर समन होगा रूप बोलो अत्यात सो थ्यार। सो श्रोत्याोत्यास्तासु ते त्यासु, ते, अनेवला, तेसुनी तेसु तम केवल तो योयम फिर बोलो सो त्याग आशिलिंग तो तो हो गया लूंग लकैर में अत था तुम दीप का इतर से तका रहे चिलूँगी चिले स्विच सिच का लोप करने के लिए क्या सूत्र लगे वो तो गा तीस्था घू भून से लगे यहाँ वो तो नहीं लगेगा सिच लूप नहीं होगा सिच रहेगा सिच के आर्ध धातु को संज्ञा होगी किस सूत्र से बोला भी है क्या स्विच ईटा होगा लुंगी सिंचागम कृत्य लुंगल कर में सिंचागम आदा आदा के सूत्र से आ तथा तुरा सीट बढ़ा दें ईट कहाँ रहेगा सिंच के आधी मतलब हाँ पहले बाद में ऐसा बोलो आदि आधी उधर देखता है तो उधर आधी हो जाएगा आगे उसके आगे उसके पूर्व सिच के पूर्व सिज का आगा कौन सा पीछे कौन सा सिज कहां चलता है सिच का आगे अथवा पीछे कहेंगे तो सिच का आगा सामने का नहीं होता है हैं? अपने पढ़ते समय सीज के पूर्व में सिच के बाद में पढ़ते समय पहले अतः तो आगे सीच पढ़ेंगे तो ईट आगम सिज के आदि आद्य अंतों तो, तो उसके आदि में पूर्व में आदि पूर्व को आदि कहेंगे आठ आगम होगा क्या किस सूत्र से आ डदीनाटस बुद्धि आ इट सिकार आगे सूत्र है प्रक्ते पृक् विद्यम शिचो हस्ते पर हला ईडागम सूत्र में अस्तिशिच एक पदे है के पदे जो सूत्र में वृत्ति में दिया विद्यमान सिचो अस्त वृत्ति में जो अस्त्य आया वो अस्ति कौन सी अस्ति है सूत्र में है सूत्र में अस्ति है अगर विद्यमान वृत्ति में आया उसके बाद से शब्द सूत्र में कोई है देखो वृत्ति में अस्तष्य हो गया अस् धातु से विद्यमान्त है एक विद्यमान का वाचक शब्द सूत्र में कहाँ है और अस्ति अस्थि के वाचक शब्द सूत्र में कहाँ है दो चाहिए एक विद्यमान्त कहने के लिए के पद अस्त्य कहने के रास्ते अस्थ्य कहने के लिए के पद सूत्र में है क्या सिंचो तो है अस्ति सिचो प्रति में है सिंचो वृत्ति में आ गया किन्तु एक अस्थि पर है वृत्ति में आते कि एक पद है अस्थिष्य तो एक पद है दो पद है दो पद को कहानी के लिए कोई है आप्रुता अलग, आप्रुता तो है। शब्द है सूत्र में अपृतः अलग अपृत तो है परस्य अपृत से हल अस्थि शब्द है वो अस्थि शब्द किसको कहेगा विद्यमान्त कहेगा अस्तिष्च इसका अर्थ दोनों के लिए कैसे कहेगा अपृत्य सप्तमें अंत है अस्थिश्वहा पंचमे अंत उभय तो निर्देश पंचमी निर्देश पलयान पड़ता तो किसको होगा ईट आगम होगा देखो परस्य अपृत्य ष्ठी हो गया पहले आया था ना ढी धुट में डात परस्य सस्य सह पंचमी सी सप्तमी थे पंचमी निर्देश बलवान होते सक धुट हुआ इस प्रकार यहाँ भी परक अपुत्य हलस्य ईट आगम को ईट होगा अस्थि सी में अस्थि शब्द विद्यमानर्थक अस्थि ये शब्द अव्यय है विद्यमान्थक आगे सिच है और अस धातु का अस है सिच और अस मिलकर सिचस बन गया अस्थि सिचस सिच अस्थि सिच है विद्यमान्थक विद्यमान सिच और अस है सिच अस होकर शिचस अस्थि सिचस से प्रातिपेदिक उसका पंचमी तो का प्राथम पंचमी क्या बनेगा अस्थि का पंचमी तो अस्थि चह बनेगा अस्थिश बनेगा मरुत का मरुत बनेगा तो अस्थि सूच का अस्थिश पंचमी का लुक हो जाएगा तो क्या बनेगा अस्थि सीचस अस्थि बन जाएगा ये लुप्त पंचमी तो अस्थि अस्थि सर सर सरू हो करके फिर अतोरोता प्रत्ये गुण अस्थिषिचो प्रतिमा प्रतिमानिया अस्थि सृचस् का लुप्त पंचम अंत है प्रातिपद क्या है अस्थि सृचस् उसमें अस्थि विद्यमार्थक सिच प्रत्यय सिचि का, का अस्वय धातु अश अस धातु के लिए अस्थ्य अस्थिक विद्यमान्थ अस्थि सृचस् में सिच के आगे अस्धातु है अस्थि सिचस विद्यमान सिच ये अस्थि सिच विद्यमान सिच और अस्त्यश्च अस्थि कहने के, के लिए वृत्ति में सूत्र में कहाँ शब्द है सिच के आगे अस अस धातु अप्रुत को ई धा यहाँ सिच विद्यमान है क्या विद्यमान सिच है तो ईट आगम हो जाएगा विद्यमान सिच को सिच से पर अपृत हाल को सिच के आगे क्या प्रत्यय है तकार तकार अप्रुत है क्या अप्रूत किसको कहते हैं जिसको पूछेंगे बोलो अप्रूत किसको कहते हैं नू अपुत क्या मालूम है अप्रूत एकाल प्रत्यय ती के तकार प्रत्यय है क्या प्रत्यय है एकाल है तो तकार अप्रुत हो जाएगा अप्रुत हो जाएगा तकार तो अपुत है अपृत होने के कारण उसको ईट आगम होगा तकार तो के पहले आ जाएगा ई आत ईट हुआ था सिच आगे ई फिर तो सिच के पहले ईट है बाद में बाद में ईट है आगे क्या है तो क्या भी बना आ आगे तकार तो ईट सिच ईट फिर तकार तो इता इटी इट पर सलोपीटी परे सूत्र क्या है बोलो सूत्र हाँ ईटी कोई कहते इता इत। क्या है इटिट इत है इट इटी क्या सूत्र ईट पंचम इटा पर से सौ लोप ईटी पर सिज के पहले ईट है ईट से ईट के आगे क्या है सै सिज का सकार है ईट से पर का लोप होगा परम ईट चाहिए परम ईट है किस सूत्र से ईट हुआ लोप किसका होगा सकार लोप होने पर अभी धातु क्या है आत आत है ईट है आगे क्या है ई सकार बीच में नहीं आगे तक तो कार है एक ई आगे ई दोनों में अकस्माण दीर्घ प्राप्त है या एक दीर्घ देखो अकस्माण दीर्घ के संख्या निकालो किसके आदे तो बोलो कहाँ आता है किस अध्याय में है षष्ट अध्याय में आता है ये कौन सा ईटी कहाँ है अष्टमादितीय त्रिपाधि में आता है तो ये सूत्र अकस्मण दीर्घ नहीं कौन सूत्र अकस्माण दीर्घ के दृष्टि से असिध है असिधवंश से अकस्वण दीर्घ होगा नहीं होना चाहिए असिधवंश से उसके लिए को सिज <शुदोनलादस्यासा> लोप एकादेश सिद्धो वाच्य सिज का लोप हुआ किस सूत्र से ये एकादशी कर्तव्य सिद्ध हो जाएगा असिद्ध नहीं सिद्धवंश से अकस्माण दीर्घ लगेगा एकादेश हो जाएगा एकादेश क्या होगा एक ई और एक ई एक एक ये तो पहले एकमात्र अरे की दो मात्र मिलकर क्या कितने मात्रा होगा दो, दो मात्र आतीत बन गया क्या बना आतीत ये स्विच जहाँ लोप होगा वहाँ इसी क्या जुलपदे से कि स्विच लोप कैसे होगा जब पर ईट आगम हो ईट आगम कब हो होगा जब अप्रुतम मिलेगा तीप में अप्रुतम मिल गया और अप्रुतव कहाँ मिलेगा सिप में मिलेगा और बाकी यहाँ पर तो नहीं मिलेगा तो सिप में भी सकार ईटागम होगा इटा ईटी लोप हो जाएगा क्या रूप बनेगा आति क्या बनेगा तिही ये दो सन और बाकी में सिच का सवन होगा ईटागम कहीं होगा आगे नहीं होगा और सिच को इटागम होगा आतिश अग्रता पस्क हो गया ताम धातुए आत सिज को इटागम आतिश अगरे ताम आतिश के इकार के आगे सिच रहने से आदेश प्रत्यय हो आगे ताम के तकार को स्टू हो श्टु। क्या बनेगा आतिष्टाम क्या बनेगा स्टाम आगे जी को जूस करने के सूत्र है विधि विधिभ्य सिचो अभ्यस्ता परस गीत सम्बधिनो झेर सिच अभ्यस्त अर्दि इसमें द्वंद्व समास हो गया सिज अभ्यस्त विदिभ्य पंचम ते सिच अभ्यस्तादर्देश सिच से पर अभ्यस्त से पर अरे विध धातु से पर गीत संबंधी न जेर गीत संबंधी गीत लकार में जी को जूस हो जाएगा जी को जूस होने पर यहाँ कौन सा लकार है लुंग लकार तो सिच से पर हो अभ्यस्त से पर हो विध बीद हो विध धातु के लिए आएगा आगे आधा में अभ्यस्त मिलेगा जूह तो आदमी वो भी अभ्यस्तम ऐसा सूत्र आएगा और सिंच यहाँ है सिच से पर जी को जूस होगा आतिश आ आत अगर सिच व आतिश सिच क्या झी जिए सिच क्या के झी है, है क्या जी को क्या प्राप्त था झुअंत प्राप्त था अभी क्या होगा जी को जूस हो जाएगा जूस के जकार चुट्टू इस संज्ञा है क्या रहेगा आगे उस रहेगा आतिशुह बन जाएगा आदेश प्रति हो जाएगा क्या बनेगा आतिशुह अभी तो क्या रूप बना आतीत आतिष्ट आतिशुह अभी नहीं बना नहीं बना नहीं। बना ना नहीं आ तो कितने रूप बना बोलो बोलो रूप बोलो आतीत आती हाँ बना नहीं किंतु बन जाएगा ना तो सिच तो होगा आदेश प्रत्युष्टुनाष्टु आतिष्टम और थ को जाएगा त आतिष्ट मिप को हो अम आतिश का बराबर है आदेश प्रत्यय होता है मिला दो आतिषम वस मस में नित्यंगता लगेगा क्या व म रहेगा और रत् दीर्घ लगेगा क्यों नहीं लगेगा सप होता न नहीं, नहीं। सप नहीं होता सप होता न नहीं? नहीं क्यों नहीं हुआ हाँ सब को बात कर सीचे हो गया सब प्राप्त था और रदन तो नहीं उनसे अत दीर्घ नहीं लेता है आतिशम आगे आतिस्व आतिश्म इसमें आधे से अप्रत्योग कहाँ कहाँ लगा सब जा पर सिप सिप छोड़कर बाकी स्थान पर आदेश प्रत्येक हुआ आर्धात्व को सीट बल आदि कितने स्थान हुआ सब स्थान में ईटा ईट कितने स्थान लगा कितने स्थान लगा ये सरल से नहीं होता है छोड़ कर नहीं स्टूनास्टू कहा लगा तीन जगह नहीं कितने स्थान प्रश्न संगे तो, ताम ताम तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो तीन जगह कहना कहाँ कहाँ लगना से तीन जगह हो गया उतारो हाँ तम तम ते लगा सोनाष्टू और खाली तीप को छोड़ सही सोनाष्टो लग गया सोनास्टू कितने स्थान पर लगा हैं ताम तम कितने जगह पूछ रहे हैं बोलो जहाँ जहाँ सोनाष्टो लगा ये तीन स्थान पर क्या लगा स्नाशु और कहीं लगा आदर्श पत्थ कितने स्थान पर लगा उसे कितने स्थान पर लगा सात और आदर्श पत्थ नहीं लगा ईटाइट लगा ईटाइट कितने स्थान पर लगा अस् अस्थि शिशु अप्रत कितने स्थान लगा हाँ बिरुप बोलो आतीत लकारा किस सूत्र से आएगा सूत्र ले से आठ जादिनम कीट होगा सूत्र से और आदेश पत्र लगेगा क्या रूप बनेगा क्या बनेगा अतिश्य तुम्हें तो देखो तो सम में आठ आगम होगा बराबर से होगा ईट होगा आदेश आदिशत होगा आतिश्य बराबर है आगे प्रत्यय मिलाते जाओ आतिश्य अगर को ताम होगा क्या बनेगा ताम जीव आदिश्या। को जुअंत इतस् संयंत्र क्या बनेगा अतिश्यन आगे शिप को सिप को हो जाएगा इतस् सकार गुरु तो विसर्ग क्या बनेगा अतिश्य आगे क्या है तम क्या रो बनेगा आगे अति को अम होगा अमीपूर्व क्या बनेगा अतिश्यम बस मस में शक्कर कहाँ जाएगा अत दीर्घ लगेगा क्या बनेगा अतिश्याव हाँ बोलो अतिश्यत आगे धातु सिद्ध गत्याम क्या धातु ये सिद्ध सीधा में सिद्ध में धम अदेश जननाशिक सीध संज्ञा सीधे हे अलंत सिद्धि का आगे तीप आएगा प्रथम पुरुष क्वेश्चन में तीप की सार्वधातु संज्ञा के सूत्र से आगे क्या सूत्र लग गया कत सप होने के बाद सिद्ध अग्रह ति सार्वधातु धातु के सूत्र से गुण हो जाएगा सरता तो नहीं लग गया क्यों ए क्या है हाँ ईगंत अंग नहीं हलन त नहीं करना एक गंत को गुना होता है ये गंत अंग नहीं अंग है क्या अंग है अंग में एक है या नहीं अंग में एक नहीं अंग में एक है तो फिर क्या कमती है क्यों गंत नहीं एक ही है और अंग है अंत नहीं अंत नहीं देखो अंत है या नहीं धातु का अंत है ना नहीं धातु में एक है नहीं अंक है या नहीं तो फिर क्या नहीं जो अंत है वो एक नहीं जो एक ही ही वो नहीं। है वो अंत नहीं अंगत है एक कि भी है अंत भी है अंत क्या है ध कहाँ है उसके पहले ई है ई गंत अंग नहीं उनसे सारा तो आध्यात्मिक सूत्र आगे सूत्र लघु संयोगे गुरु संयोग परे रसम गुरु सियात दीर्घं गुरु सियात देखो रसम लघु क्या सूत्र कुछ करना नहीं रस्व लघुए है जो रस्य उसकी लघु संज्ञा है रस संज्ञा किस सूत्र से रसों की क्या संज्ञा हो जाएगी लघु याद करने के लिए क्या है यहाँ कोई याद करना है क्या क्या बोलना रसम लघु रस्व संज्ञा जिसकी हुई उसके लघु संज्ञा कर दिया कुछ चिंता नहीं आगे संयोग है गुरु वही रस्सो की अनुभूति रस्सो कभी गुरु संज्ञा हो जाएगी किंतु कि परम में संयोग हो तो परम संयोग हो तो संयोग परे हृसम गुरु से आद सिद्धांत तो सी ई रस्व नहीं उसके पहले हृषम लघु से लघु संज्ञा प्राप्त थी किंतु दाधा ध संयोग पर में है सिद्धांत में सीखो गुरु संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से संयोग के गुरु दीर्घ दीर्घ की भी गुरु संज्ञा है दीर्घ गुरु संज्ञान से गुरु सियात सिद्धा धाम आ गुरु है आ, गुरु संज्ञा है दीर्घं दी गुरु संज्ञा है ए? दीर्घ गुरु सियात गुरु में ऊ लघु गुरु हे लघु नयोग क्या हो जाएगा गुरु संख्या हो जाएगी गुरु में ऊ सियात में आ क्या है गुरु है गुरु है ना नहीं, नहीं। गुरु है कि सूत्र से दीर्घंश सिद्ध सिद्ध धातु सिद्ध धातु में सिद्ध में ई हसो है क्या सायपर में तो क्या संज्ञा होगी क्या संज्ञा क्या सूत्र हाँ लघु हो गया उपाध्या संज्ञा किस सूत्र से होती इसमें उपादा कोई है सिद्ध धातु में कौन उपधा है ये उपधा है पुगंत लघु पथस्य च पुगंतस्य लघुपदस्य पुगंत लघुप से चांग से गुण सातुकाधाकुक्त में हो तो लघ्वी उपधाय से जिस धातु के अंत में पुक्ति आत्मा पुग नौ निजंत आकाराधा के परं न... नीच करे तो पुका कम होगा उसको कहेंगे पुगंत अब उपधा में लघु हो तो सिद्ध धातु में उपधा में लघु है गुरु है तो लघु पद कौन होगा सिद्ध धातु लघु उपाध्याय से उपधा में जिसकी लघु है उसको कहेंगे लघु लघुपद सिद्ध धातु लघुपद है पुगंत हो तो आगे आएगा पुगंत लघु से चंग से सिद्ध धातु के आगे तिप्रत्याय सब हुआ अंग सिद्ध धातु के किस प्रत्यय के लंग संज्ञा सिद्ध था तु तीप के रे नहीं सब के रे तेप के लंग संज्ञा सिद्ध अ दोनों की मिला करके इसल तो दीर्घ लगता है उत्तम पुरुष में तीप प्रत्यय के लंग कौन है सिद्ध अ सप प्रत्यय के लिए अंग कौन है सिद्ध तो अपर रहते सीधे लघु पद है अंग से इको गुण अंग में इ के कौन के अंग भी है इके अंग से एक गुण सार्वधातु आधातु पर में परम सार्वधातु के अर्धातु के आद्धातु। कौन सार्वधातु है सब सार्वधातु है तो गुण कर देंगे धातु क्या है सीधा गत्याम अवस्था में धातु के आदि में स है स है क्या सोच लग गया धातु आदि है स स पहले स हो जाएगा सीधा पहले सीधा गया से देते सब फुगन तल पर से गुण कर दो ए हो जाएगा रूप बने गया क्या बनेगा से धती आगे तस में से धत आगे से धंती आगे बोलो अभी अत धातु पूरा हो गया अत धातु का एक एक रूप एक एक लकार का जो लेख लिख कर देखा प्रथम पर से एक का रूप देखा एक एक लकार का एक एक प्रथम पर से